पाठ। ठ ओम सहनाव सहन भुन सह वी कर्वा तेजस्विना वधीतमस्तु मा ओ शांति शांति शांति जी नमस्ते नमस्ते आपका योग दर्शन के दूसरे पाद की कक्षा में स्वागत है आज हम जो है द्वितीय साधन पाद पर विचार करेंगे योग दर्शन के द्वितीय पाद इसमें अब तरणिका महर्षि वेद जी लिखते हैं बोलते हैं उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य योग जो पीछे समाधि पाद में जो योग की चर्चा है समाधि की जो चर्चा है तो उसको उस योग को कह दिया गया किसके लिए तो समाहित चित्त जिस व्यक्ति का चित्त समाहित है एकाग्र है ऐसे व्यक्ति की ऐसे व्यक्ति के लिए पिछले अध्याय में योग कहा गया इसलिए है इसलिए करे कि समाहित चित्तस्य योग समाहित चित्त वाले एकाग्र चित्त वाले व्यक्ति का योग कह दिया गया तो कहने का अभिप्राय है कि प्रथम पाद में आपने जो भी पढ़ा है वो जो योग है उसमें जो चर्चा की गई है वह जिसकी साधना ऊंची है अपेक्षाकृत मैंने ऊंची है ऐसे व्यक्ति के लिए वह प्रथम पाद में वह उपाय इत्यादि बताया गया योग इत्यादि की चर्चा की गई वैराग्य इत्यादि की चर्चा की गई ये सब है पर परंतु सामान्य जन जो है इस तरीके से तो सीधे सीधे बराग्यवान नहीं हो सकता सामान्य जन जो है सीधे सीधे उस तरीके से जब भी वह नक पर कन, मन कंसंट्रेट करना चाहता है जीवा पर कंसंट्रेट करना चाहता है तो मन तो इधर उधर भागता रहता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए अब आगे इस पाद में उपाय बतलाया गया है वैसे प्रथम पाद में कुछ ऐसे उपाय हैं कि जो है कि लगता है की सामान्य ही है जैसे की जैसे, जैसे कि जो है स्वप्न अच्छा स्वप्न हो उसका ध्यान करना जो कोई ऋषि महर्षि इत्यादि है आ? और कई जगह तो। नहीं मैं कह रहा कई जगह कुछ साधन भी दिए हैं पिछले हाँ सामान्य साधन तो ठीक है सामान्य साधन दिया हुआ है परंतु वह जो है देखा यह जाता है कि मुख्य रूप से वह जो चर्चा है वह सीधे समाधि की चर्चा है ना जी और उस समाधि तक पहुंचने के लिए वो सब उपाय बतलाया गया हुआ है तो वह भी यदि एकाग्रता की बात होती है तो जिस व्यक्ति का पहले से प्रथम से संस्कार न हो तो वह अपने नासिका के अग्रभाग में भी या सीधे वहाँ पर मन टिका नहीं सकता स्वप्न इत्यादि में या ऋषि महर्षि जो योगी जन है उनके गुणों के प्रति को, उनको उनके गुणों के प्रति उनके प्रति मन को टिका नहीं सकता उसके लिए भी तो पहले साधना की आवश्यकता है तो वहाँ पर जिसके संबंध में कहा गया है वहाँ पर उस व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया की जिसका मन इधर उधर भाग रहा है या इस तरीके से है। जिस व्यक्ति ने तपस्या करके जिस व्यक्ति ने साधना करके मन को एकाग्र करने का अभ्यास बना लिया हुआ है ऐसे व्यक्ति जब मन को अपने नासिका के अग्रभाग में करता है तब उसको दिव्य गंध की अनुभूति होती है दिव्यगंध का प्रत्यक्ष होता है दिव्य गंध का सम्मित होता है जिस व्यक्ति ने अपने मन को एकाग्र कर लिया है ऐसे व्यक्ति जब जिहवा के अग्रभाग में मन कोई काग्र करेगा तो उसको दिव्य रस का सम्मित होगा दिव्य रस का ज्ञान होगा या तालु में काग्र करने से दिव्य रूप का ज्ञान होगा ये नहीं कि बस मन एकाग्र की आ रही हो गया तो वो ठीक है लग रहा है साधारण उपाय परंतु वास्तव में देखा जाए तो वहाँ पर जो उस उपाय को बतलाया गया है उस व्यक्ति के लिए बतलाया गया उस योगी के लिए बतलाया गया है जिसका चित्त समाहित हो चुका है मन एकाग्र हो चुका है एकाग्र हो गया है ज्यादातर जब ही मेडिटेशन में बैठता है ध्यान में बैठता है तो वह एकाग्र कर लेता है उसका मन इधर उधर नहीं भागता वैसे व्यक्ति के लिए बताया है कि ये करोगे तो उसमें फिर आगे मिलेगा। परंतु तो हम सामान्य जन जो है ये यदि हम करेंगे तो कितने ना जा, जाने कितने वर्ष ही लग जाते हैं सबसे पहले नाशका के अग्रभाग में एकाग्र करने में अजेवा के अग्रभाग में अजेवा के मध्य में या तालू में या जीवा के मूल में तो वह एकाग्र एकाग्र ही नहीं पोता है, हो पाता है, तो उसका जो परिणाम है उसका जो रिजल्ट है कि उस उसकी प्राप्ति वो कैसे होगी इसीलिए वहां पर जो भी एकाग्रता की बात कही गई है जो मन को और अधिक एकाग्र करने की बात कही गई है तो जिस व्यक्ति का अपेक्षाकृत चित्त समाहित हो गया हुआ है एकाग्र हो गया हुआ है शांत हो गया हुआ है ऐसे व्यक्ति के लिए वहां पर उपाय बतलाया गया है और वह आ, Uh, क्या कहते हैं कि मैंने उसको प्राप्त करके फिर और आगे वो बढ़ सकता है या बढ़ेगा ये है। समझ गए जी हाँ जी अब आगे है द्वितीय पाद में तो यही करें कि समाहिचित वाले का योग तो उद्दिष्ट कह दिया गया है कथम इति एत आरभ्य बोल रहे हैं कि जो विथ्युत चित्त वाला है विक्षुत चित्त वाला जो व्यक्ति है जिसका चित्त विक्थित है चंचल है क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त वाला है ऐसे व्यक्ति का जो चित्त है या ऐसे चित्त वित्ती चित्त वाला जो योगी है योग से युक्त कैसे हो सकता है कथम से इसके लिए ये इस पाद का आरंभ किया गया है जी जी। तो पहले वाला तो विशेष पहले वाला जो है वह विशेष के लिए आरंभ किया गया है पहले वाला विशेष योगी विशेष व्यक्ति के लिए है जो कि समाह वाला है अब ये सामान्य व्यक्ति के लिए है तो इसमें कह रहे हैं कि सपह स्वाध्यायेश्वर ईश्वर क्रिया योग तो बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसका व्यथित चित्त है जिसके चित्त विठ्थ, माने व्यथित है यह चंचल है उसमें वृत्तियां बार बार उठ रही है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्रिया योग करनी चाहिए क्या करनी चाहिए जी क्रिया, क्रिया योग हाला वर्तमान समय में यदि आपको कभी आ, मौका मिला है कि नहीं मिला है ये आजकल क्रिया योग नाम से भी प्रचलित है ना जी? एक जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो है एक बंगाली जो एक साधु जो हुए थे उसका नाम जी मुझे मालूम है हाँ तो वो वो क्रिया योग उसके जो सम्प्रदाय वाले हैं क्रियायोग सिखाते हैं हाँ परंतुशिपाल तो ये क्रिया, आप क्रिया योग यदि ये, ये तीन चीज जो बताया है ऋषियों का जो क्रिया योग है इसके अनुकूल यदि वह है तब तो क्रिया योग है नहीं तो नाम वैसे कोई भी कुछ दे दे नाम देने से वास्तव में वह वा क्रिया योग नहीं हो जाता है मुझे उतना नहीं पता है परंतु यदि वह क्रिया योग सिखाते हैं तो वैसे व्यक्ति से पूछना चाहिए कि भाई क्रिया योग क्या चीज है तो यहाँ पर महर्षि सीधे कहते हैं कि क्रिया योग ये तीन जो है इन तीनों का नाम क्रिया योग है तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रनिधान तप का नाम क्रिया योग है स्वाध्याय का नाम क्रिया योग है और ईश्वर प्रनिधान का नाम जो है समुदित है तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इसका नाम क्रिया योग है तो बज गए हाँ जी तो तप क्या है स्वाध्याय क्या है ईश्वर निधन क्या है इस पर एक एक पर चर्चा करते हैं यहां पर तप आगे तो कहा ही है कि तप किसे कहते हैं तो बोलते तपो द्वंद सहनम आगे कहेंगे कि तप किसको कहते हैं बोलते हैं कि तपो द्वंद्व सहनम द्वंद्व का जो सहन करना है उसका नाम तप है द्वंद्व का सहन करने का मतलब क्या है द्वंद्व का सहन करने का अभिप्राय यह हुआ कि मानव जीवन का जो उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति सुख की प्राप्ति निश्रेयस सुख की प्राप्ति उस आनंद की प्राप्ति में निश्रेय सुख की प्राप्ति में मोक्ष की प्राप्ति में ईश्वर की प्राप्ति में जो भी बाधाएं आती है जो भी द्वंद आता है जो भी सुख दुख आता है जो भी मान अपमान आता है जो भी हानि लाभ जीवन में प्राप्त होता है जो भी सर्दी गर्मी इत्यादि की प्राप्ति होती है उन सब का सहन करना तप है उसका सहन करना तप है यहाँ तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप कार्य करते हैं किसी भी तरीके का क्रिया करते हैं और उस सभी क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है ईश्वर को प्राप्त करना यदि है और उस क्रियाएं में यदि क्रिया को करने में दुख होता है कष्ट होता है परेशानी होती है तो उस परेशानी को सहना तब कहलाता है जैसे कि आप जो है वहां पर आर्य समाज चला रहे हैं और आर्य समाज जो चला रहे हैं अच्छा एक काम कर रहे हैं परंतु उस अच्छे कार्य करने में बाधाएं आएगी ऐसा हो सकता है कि जिस दिन आपको सत्संग करना हो उस दिन जो है सुबह में जल्दी उठना पड़ सकता है तो जल्दी उठने में शायद परेशानी हो या ऐसा हो सकता है कि उस सत्संग करने में आ, किसी ने कोई अपमान कर दिया कोई कुछ ऐसा काम कर दिया अब उससे परेशान हो गए कोई कुछ अपशब्द बोल दिया तो अब उस समय यदि अपशब्द बोल दिया या किसी तरीके की परेशानी हुई या सुबह में उठने की बात हुई और आप उस समय उठ गए कि नहीं कष्ट हो रहा है परंतु आप उठ गए कि नहीं हमें सत्संग में जाना है में लोगों अच्छा। को फोन करना है लोगों को बुलाना है और आप जो है वो उसके विपरीत जो कष्ट आ रहा है उसके विपरीत आप कार्य कर रहे हैं आप सुबह में उठ गए उसमें कष्ट जो आ रहा है उसको आप सहन कर रहे हैं तो वह तप कर रहे हैं आप वह आपके क्लेशों को क्षीण करेगा तनु करेगा शिथिल करेगा कमजोर कर देगा यदि कोई भी हम क्रिया करते हैं एक कोई शराबी व्यक्ति है अब शराबी व्यक्ति को शराब पीने, पीने का आदत है अब यदि उसने संकल्प किया कि भई ये हानिकारक चीज है इसको हमें नहीं पीना चाहिए और वह पीना बंद करता है तो वह जब पीना बंद करता है तो परेशानी होती है सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीना बंद करे तो परेशानी होती है तो अब जो परेशानी आ रही है शराब पीने की जो इच्छा हो रही है उस समय ना पीना उस समय कष्ट आएगा परंतु उसको सहन करना और न पीना ये तप है तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जब भी कोई उत्तम कार्य किया जाता है जब भी कोई एक अच्छे रास्ते पर परमेश्वर के रास्ते पर जाने जाने की भावना होती है अच्छे कार्य करने की भावना होती है और उस अच्छे कार्य करने में जब भी यदि कोई कष्ट आता हो तो उस कष्ट को यदि हम सहन करते हैं तो वह तप होता है तो उस तप का नाम क्रिया योग है ऐसे ही स्वाध्याय का नाम क्रिया योग्वर इस प्रणिधान इसका स्वयं जो है तप के संबंध में थोड़ा इसलिए मैंने कह दिया क्योंकि यहां पर आगे तप को खोलेंगे और यहां पर सीधे तप न करने से हानि क्या होती है ये बात बताया है इसलिए तप के संबंध में मैंने कुछ बताया उनके ना तपस्विनो नो योग्य थी बोलने की जो अतपस्वी व्यक्ति है जो तपस्या नहीं करता है तो अतपस्वी व्यक्ति को योग सिद्ध नहीं होता है अतपस्वीन योग योग सिद्ध नहीं होता अतस्वी का जो योग है अतपस्वीन योग न सिद्ध थी जो व्यक्ति तपस्वी नहीं है जो तपस्या नहीं करता है उस व्यक्ति को योग कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता उसका योग सिद्ध नहीं होता तो आगे कर रहे हैं योग सिद्ध नहीं होता है तो क्यों नहीं होता जी तो बोल रहे हैं कि अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला टाशुद्धि ही बोल रहे हैं कि देखो अशुद्धि जो है योग व्यक्ति को सिद्ध होगा जब अशुद्धि का नाश होगा बिना अशुद्धि का नाश हुए योग की सिद्धि नहीं हो सकती बिना अशुद्धि का नाश किए जब तक मल को समाप्त न किया जाएगा तब तक जो है योग सिद्ध नहीं हो सकता तो यहां पर जो ये कह रहे हैं कि अशुद्धि जो है बोलते अनादि कर्म और क्लेश कर्म भी अनादि है व्यक्ति ना जाने कब से कर्म करते आ रहा है और क्लेश या जो अविद्या था अविद्यामित जो क्लेश है कर्म और तो अनादि कर्म और क्लेश उत्पन्न जो वासना है अनादि कर्म की वासना और अनादि क्लेश की वासना चित्त के अंदर जो अनादि कर्म की जो वासना है और अनादि जो क्लेश वासना माने संस्कार पीछे भी पढ़ाया हुआ था तो वासना कहते हैं संस्कार को अनादि कर्म की वासना अनादि क्लेश की वासना अर्थात अनादि कर्म से उत्पन्न संस्कार और अनादि क्लेश से उत्पन्न जो संस्कार है वासना है उस वासना से चित्रा वासना से चित्र विचित्र चार चित्रत, चित्रित वासना से युक्त वासना से युक्त या वासना चित्रा वासना रूपा हाँ, अशुद्धि होती है अशुद्धि जो होती है अनादि कर्म के अन्य अनादि कर्म से उत्पन्न अनादि कर्म या अनादि का अर्थ वासना अनादि का संबंध वासना के साथ जोड़ दीजिए कर्म और क्लेश से उत्पन्न अनादि वासना कर्म भी अनादि होगा तो कर्म और क्लेश से उत्पन्न अनादि वासना या अनादि कर्म अनादि क्लेश से उत्पन्न जो अनादि वासना उस वासना अर्थात संस्कार स्मृति फल संस्कार रूप जो है और उस वासना से चित्रत उस वासना से युक्त अशुद्धि होती है और प्रत्युत प्रत्युपस्थित विषय जाला चुद्धि और विषयों का जो जाल है विषयों का जो समूह है बोलते है प्रत्युपस्थित विषय जालाने यस्याम अशुद्धि है ना स्त्रीलिंग माने जिसमें विषयों का जाल उपस्थित होता है बोल रहे हैं काने का हुआ कि अशुद्धि में विषय जो है शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो समूह है यह अशुद्धि में यह उपस्थित होता है अर्थात जब व्यक्ति माने शब्द स्पर्श रूप रसगंध से युक्त होता है वह उससे आसक्त रहता है उसे उस विषयों के प्रति आसक्त होता है तभी अशुद्धि होती है इसलिए अशुद्धि की परिभाषा इन्होंने कर दिया वो बता दिया कि अशुद्धि क्या है तो बोल रहे प्रत्युपस्थित विषय जाला प्रत्युपस्थित विषय जाला उन विषयों का जो जाल है विषय जो जाल है विषयों का जो समूह है उससे संप्रयुक्त उससे युक्त होती है अशुद्धि उससे युक्त होती है अशुद्धि यहाँ पर बहुपीय समास है कि प्रत्युपन उपस्थित होती है विषयों का समूह जिसमें तो जिस अशुद्धि में विषयों का समूह उपस्थित है अर्थात विषयों का समूह से विषयों का जाल विषय जाल या विषय रूपी जो जाल है उससे युक्त अशुद्धि होती है तो अशुद्धि का दो विशेषण दे दिया एक अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा दूसरा प्रत्युपस्थित विषय जाला तो अशुद्धि जो है अनादि कर्म क्लेश की संस्कारों की वासनाओं से युक्त होती है और विषय जालों से युक्त होती है तो नाम तरण तपह संभेदम आपद्यप उपादान इस सूत्र में जो बता रहे हैं कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया में तप शब्द क्यों पढ़ा तप पढ़ने को बहर्षि पतंजलि जी जो को तप पढ़ने की आवश्यकता क्यों हुई के, केवल स्वाध्याय और ईश्वर प्रणानी ये कह देते कि स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी मन ईश्वर स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधा ने ऐसा कह देते तपह को क्यों जोड़ा तो बोलते तपह का ग्रहण क्यों किया तो तपा का ग्रहण इति तप सा उपादान इसलिए तप का ग्रहण किया तप का ग्रहण इसलिए किया है कि बिना तप के वो जो अशुद्धि है जो अनादि कर्म और क्लेश की वासना से चित्रित जो अशुद्धि है उससे युक्त जो अशुद्धि है तो जब तक हम तप नहीं करेंगे तब तक उस अशुद्धि को अनादि कर्म और क्लेश की वासना अनादि कर्म और क्लेश से उत्पन्न वासना से युक्त अशुद्धि को हम संभेद नहीं कर सकते उसको तोड़ नहीं सकते उसको समाप्त नहीं कर सकते उसका भेदन नहीं कर सकते ऐसे विषय जो जाल है विषयों के जालों से युक्त जो अशुद्धि है उस अशुद्धि वह जो अशुद्धि है वह बिना तप का उसका भेद नहीं हो सकता इसलिए हैं कि तपह संभेदम आपद्यते ते बोलते बिना तप के संभेद जो है संभिन्नता जो है जो टूटना संभेद की प्राप्ति नहीं होती है इसलिए तप उपादानम इसलिए तप का उपादान किया है तप का ग्रहण समझ में आया जी नहीं हां पकी हाँ जी जो उन्हें संगति लगवाएगी तो पूछ लीजिएगा बाद में हां जब भी विचार जी। अब स्वाध्याय पर चल रहे हैं कि अच्छा एक और चीज यहाँ पर करे स्वाध्याय से पहले अब ये है कि तप जो है तब तक तप व्यक्ति के द्वारा कब तक करना चाहिए तप व्यक्ति के द्वारा कब तक करना चाहिए, तक करना चाहिए? तो बोलते तच चित्त प्रसादनम प्रसादनम अबाध अनेन अने आसेव्यम इति मन थे बोलते वह तप जो है इस प्रकार माना जाता क्या? है क्या चित्त प्रसादनम बोलते अबाध बिना बाधा बिना बाधा को प्राप्त हुए अबाधनम मने जो तप बाधा नहीं देता हो ऐसा अबाध मानम तत्त प्रसादनम अबाध बोल रहे हैं कि चित्त की नित्त की प्रसन्नता को न बाधा देता हुआ जो तप है चित्त प्रसादनम अबाध मानम ऐसा अन्य कीजिएगा की अबाध मानम तप तत्व मैंने तपह ले लीजिएगा अबाध मान बिना बाधा को प्राप्त हुए तो किसको चित्त प्रसाद अबाध मानम तप चित प्रसन्नता को बाधा न देते देता हुआ जो तप है वह तप अनेन आसेम इसके द्वारा अर्थात तो उस तपस्वी के द्वारा जो इसकी साधना करता है इसके द्वारा सेवन करने योग्य है सेवन करना चाहिए इस प्रकार मन माना जाता है तो अब प्रश्न ये होता है कि यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी रहे कि मन को जब तक बाधा न हो मध मन की प्रसन्नता को बाधा दिए बिना अर्थात ऐसे तप करो जिसमें मन की प्रसन्नता में हानि न पहुंचे मन की प्रसन्नता में बाधा न हो परंतु आप देखेंगे कि कोई भी जो तप है वो तप में तो बाधाएं तो होगी ही बाधा होती है कि नहीं होती है जी कोई भी आप तप करो तप में तो बाधा होगी आप यदि मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं मेडिटेशन है जब ही आप बैठते हैं, कुछ देर बाद कमर में दर्द होने लग जाता है मेडिटेशन में बैठते है मन इधर उधर भाग रहा होता है मन में परेशानी हो रही होती है तो फिर जो है यहाँ पर तप इसका मतलब नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वाक्य से तो ये लगता है कि भाई वैसे तप को चित्र को चित्त की प्रसन्नता को बाधा ना देते हुए जो तप है उस तप को व्यक्ति के द्वारा सेवन करना चाहिए अर्थात जो तप बाधा ना देता हो पर जो देखा जाता है कि कोई भी तप चाहे मान अपमान हो सुख दुख हो सर्दी गर्मी हो यह तो शरीर को भी बाधा पहुंचाता है मन को भी बाधा पहुंचाता है तो इसकी संग संगति यहाँ पर क्या है तो इसका उत्तर ये है कि देखिए तब में ठीक है कष्ट होता है तब में कष्ट होता है परंतु जैसे कि जब व्यक्ति के अंदर ये भावना होती है कि भाई हमें जैसे कोई पढ़ता लिखता है पढ़ाई लिखाई करता है परंतु पढ़ाई लिखाई में परेशानी होती है कोई भी व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता परंतु जब उसका उद्देश्य होता है कि हमें वहां तक पहुँचना है वह जब गोल होता है तो जब व्यक्ति का बड़ा गोल होता है तो उस बड़े गोल तक को प्राप्त करने के लिए जो भी साधन को अपनाता है तो कष्ट तो होता है परंतु उसके मन में एक उत्साह होता है एक उमंग होता है और वह जो उमंग होता है वह तो को प्रसन्नता देती है ना वा फिर वह छोटे मोटे जो कष्ट है उसको वह सहन कर लेता क्योंकि तप में कष्ट तो होता है परंतु उसका जब व्यक्ति का गोल बड़ा होता है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है तो वह शरीर में भले ही कष्ट हो भले ही मतलब परेशानी हो किसी भी मन इत्यादि में परंतु वह आगे उस गोल तक पहुंचने के लिए वह छोटा सा जो कष्ट है उसको सहन कर लेता लेकर अपने मन में प्रसन्नता को बनाए रखता है और उसके मन में प्रसन्नता होती भी है होती है ऐसा व्यवहार में देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है जी नहीं ठीक है जी बिल्कुल ऐसा व्यवहार में देखा जाता है तो यहाँ पर जो यहाँ पर चित्र को बिना बाधा पहुंचाए जो तप हो उसको उसका सेवन करना चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा मतलब अति न कर दे कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं और इस ऐसा अति न कर दे कि वह जो है लाभ के बदले हानि करने लग जाए है ना जी लाभ के बदले हानि करने लग जाए कोई यदि व्यक्ति विद्यार्थी है विद्यार्थी पढ़ना चाह माने पढ़ता है परंतु इतना अति वह यदि कर देता है हेलो सुन रहे हैं कि नहीं आंधी बिल्कुल अच्छी तरह से हानि पहुंचाए। वह इतना अति कर दे जिससे कि वो पागल हो जाए तो फिर वह गोल तक कहा पहुँच पाया उस बात को यहाँ पर कहना चाह रहा है कि चित्त की मन को चित्त की प्रसन्नता को बिना बाधा पहुंचाए अर्थात वह जिसमें चित्र में बाधा न बहुत अधिक पहुंचे ऐसे तप का हमें सेवन करना चाहिए कहने का उपाय है की बस शरीर अति मैंने अति नहीं होना चाहिए ये यहाँ पे खड़े एक तांग पे खड़े होने वाली या भूखा रहना दस दिन ऐसी मूर्खता नहीं करनी आ, ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए यदि मान लीजिए कि आपको यदि ऐसा लगे कि दस दिन में हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी बिना भूखा रहे तो व्यक्ति कर भी ले परंतु तो ऐसा तो होना नहीं है इसीलिए क्रम से चलना चाहिए क्या करना चाहिए इससे यहाँ पर इस, इस से ही पता चलता है कि हमें तपस्या जो करनी है वो क्रम से करनी एकाएक छोड़ दिया एकाएक छोड़, एका एक छोड़, एका एक छोड़ दिया तो फिर वह बेहोश हो गए होगा छटपट आएगा इस तरीके की बात होगी हरतु यदि वह ऐसा मन में विचार करता है क्योंकि तो जब ही वह यदि आज उसने संकल्प किया कि मुझे शराब छोड़ना है और उसके मन में परेशानी आई कि शराब पीने का जब समय आया तो उसमें परेशानी हुई परंतु उसको यदि सहन कर लिया तो सहन जो किया तो चित के अंदर एक संस्कार हुआ और वह वा जो है उसको नष्ट किया उस संस्कार को जो पीने का जो संस्कार है उसको नष्ट किया हां उतने तक में उतने अंत तक में नष्ट किया और यदि फिर ऐसा यदि कोई करने लग जाए कि भाई आज तो नहीं पिया कल उसके बदले दो बोतल पी लेता तो फिर हानि करेगा उस समय जो किया था वो तो ठीक है उसका लाभ मिला परंतु जो दो बोतल पी लेगा तो, तो और हानि कर देगा ना हाँ जी तो इसीलिए यदि कम से किसी भी चीज को आज थोड़ा कम पिया फिर कम पिया ऐसे करते करते यदि छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है और कुछ ऐसी चीज की अचानक यदि छोड़ दिया जाए उसमें परेशानी का भी ऐसा ना हो कि अति न हो जाए कि जिसे शरीर में इतने व्यक्ति को पेरालाइसिस भी मार देता है ना फिर जी हाँ जी तो यदि शराब नहीं पीता है शराब पीने वाला व्यक्ति अचानक छोड़े और यदि हुआ छटपटाता है छटपटा छपाते मन में ब्लड प्रेशर भी तेज हो जाए तो लेना का देना पड़ जाता है ना जी हाँ जी इसीलिए किसी भी चीज को कोई भी चीज को हम जो है एक क्रम से एक संकल्प करें कि उस संकल्प के माध्यम से धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे इसको जो है छोड़े तो यदि किसी चीज कोई त्यागता है व्यक्ति छोड़ता है तो उसमें हस्तगत होता है वह फिर वो तपस्वी धीरे धीरे तपस्या करते करते फिर वह आगे बढ़ जाता है वह दुर्गुण छूट जाता है हुँ? और फिर जो है धीरे धीरे अभ्यास करते करते हे उपाधे शून्य और अनाभोगात्मिका स्थिति भी आ जाती है वैराग इत्यादि आने के बाद तो यहाँ पर चित्त प्रसादनम अबाधमान वह जो अबाधवन चित्त की प्रसन्नता को अबाधवन न बाधा देता हुआ जो वह है तप इसके द्वारा सेवन करना चाहता जो इसका सेवन करता उसको करना चाहिए थी मन्यते ऐसा माना जाता है समझ गए जी, आगे है स्वाध्याय स्वाध्याय तो स्वाध्याय का मतलब क्या है तो स्वाध्याय का मतलब है प्रणवादी पवित्रा नाम जप प्रणब इत्यादि जो ओंकार आदि जो परमात्मा का नाम है, है और जो मंत्र इत्यादि है प्रणब इत्यादि आदि में मंत्र इत्यादि सब ले लेंगे गायत्री मंत्र यादि सब आ जाएगा तो प्रणव आदि जो पवित्र मंत्र है ओम भी अपने आप में मंत्र है उन पवित्र मंत्रों का जो जाप है और मोक्ष शास्त्र का जो अध्ययन है वह स्वाध्याय है समझ गए जी? जी। हाँ आप करते हैं तो स्वाध्याय कर रहे हैं मोक्ष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो स्वाध्याय कर रहे हैं और पीछे याद होगा कि पीछे जो है आया था ईश्वर प्रणिधान आया था ना ईश्वर प्रणिधान आदि हाँ जी हाँ वहां पर ईश्वर प्रणिधान का वहां अर्थ था जो जब... तो जब हुआ वह है पर ईश्वर था तो वहां पर ईश्वर का मतलब है स्वाध्याय वहां पर का अर्थ क्या ले लेंगे जी स्वाध्याय जी स्वाध्याय प्रणब का जाप आदि जो पवित्र मंत्र हैं परमात्मा के जो नाम हैं उनका जाप और मोक्ष शास्त्र का अध्ययन मोक्ष शास्त्र जो है जैसे भी योग पठ रहे व्यक्ति को जो है धीरे धीरे मन के अंदर योग्यता लाता है एकाग्र करने में धीरे धीरे व्यक्ति को ईश्वर की ओर ले जाता है तो इसीलिए हमें प्रणवादी पवित्र मंत्र का जाप करना चाहिए अथवा जो है मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए या दोनों करना चाहिए दोनों करेंगे प्रणवादी पवित्र मंत्र का जो जाप करेंगे उससे भी मन की एकाग्रता होती है उससे भी व्यक्ति धीरे धीरे योग में आगे बढ़ता है क्योंकि बिना एकाग्र के मन तो आगे योग कर ही नहीं सकता और ऐसे मुख्य शास्त्र का जो अध्ययन है वह उपनिषद वेद इत्यादि उनका अध्ययन ये स्वाध्याय कहलाता है समझ गया ईश्वर प्रणिधान यहां पर ईश्वर प्रणिधान की जो व्याख्या की है माने सर्व क्रिया नाम परम गुर अर्पणम बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान माने सभी क्रियाओं का परम गुरु के प्रति अर्पण परम गुरु के प्रति अर्पण कर देना यह जो है इस परिधान है जो भी हम क्रिया कर रहे हैं जो भी भोजन कर रहे हैं भोजन की क्रिया कर रहे हैं सोने की क्रिया कर रहे हैं नौकरी करने की क्रिया कर रहे हैं हम पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं जो भी खाने पीने उठने बैठने सामान्य से सामान्य और विशेष से विशेष क्रिया जो भी कर रहे हैं उन सभी क्रियाओं को परमात्मा के प्रति अर्पण कर देना हम हमारा उद्देश्य हम खा इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है हम सो इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है यदि नहीं सोएंगे तो ठीक से नींद नहीं आएगी तो ध्यान ठीक से नहीं लग पाएगा ईश्वर मन मन एकाग्र नहीं हो पाएगा मन में शांति नहीं होगी हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते परमात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा हम क्या बोल रहे हैं कि पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हम यदि नहीं पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी हम फिर परमात्मा को पढ़ाई परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे तो पढ़ना भी ईश्वर प्राप्त करने के लिए खाना भी ईश्वर प्राप्त करने के लिए सोना भी ईश्वर प्राप्त करने के लिए जागना भी ईश्वर प्राप्त करने के लिए नौकरी में जाना भी ईश्वर प्राप्त करने के लिए संतान की उत्पत्ति करना भी ईश्वर प्राप्त करने के लिए पत्नी के साथ व्यवहार करना भी ईश्वर प्राप्ति करने के लिए घर चलाना भी ईश्वर प्राप्त करने के लिए अलग सभी जो भी क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं को परम गुरु परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में तो ये अपनी संपूर्ण क्रियाओं का को परमात्मा के प्रति जब हम समर्पण कर देते हैं तो उस समर्पण का नाम ईश्वर है समझ गए ये हाँ जी और अब इसके पश्चात ऐसा है दूसरी बात कर रहे हैं तत्फल संयास होगा जब सभी क्रियाएं परम गुरु परमात्मा पर अर्पण कर दिया है न तो अपने आप ही है कि निष्कामता आ जाएगी जब तक व्यक्ति निष्काम नहीं बनेगा निष्काम भावना वाला नहीं बनेगा निष्कामी नहीं बनेगा तब तक वह जो है परम गुरु परमात्मा के प्रति अर्पण कर ही नहीं सकता सभी क्रियाओं को तो वो तो है परंतु यदि मान लीजिए कि हम अर्पण करना चाहिए परंतु बीच में भूल गए बीच में भूल गए अब तो भूल गए तो क्या करना है जी तो तत् फल संसो बा उस सभी क्रियाओं के जो फल हैं उस फल का त्याग उस फल का संन्यास ये भी ईश्वर पर है बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी कार्य कर रहे हैं अब मन में हम यदि समाज की सेवा कर रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं और मन में भावना बन गई कि जो है कि इससे मुझे लोग अच्छे कहेंगे इससे मुझे यश मिलेगा हम यदि एक समाज का अच्छा कार्य कर रहे हैं तो इससे मुझे यश मिलेगा ऐसे मन में भावना आई तो ये प्रतिषाद हुआ ही नहीं वो तो फिर संसार की सुख की मैने संसार के वह यश की कामना कर लिया में लोग अच्छे कहेंगे तो अब यदि अच्छे काम कर रहे हैं मन में भावना है यश की प्राप्ति हो अब लोग क्या हुआ वास्तव में जब अच्छे काम कर रहे हैं तो लोगों ने देखा कि ये जो है डॉक्टर सुधीर आनंद जी बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं समाज का सेवा कर रहे हैं अब उस समय आपने मन में वो जो भी क्रिया किया मन में भावना बनाया था यश प्राप्त करने की क्रिया और उसके लिए सभी कार्य किया उस समय अब उसका जो फल मिल रहा है सम्मान जो मिल रहा है उसको त्याग दिया कि नहीं मुझे ये नहीं यदि कोई आपका सम्मान कर रहा है डॉक्टर सुधीरानंद को यदि कोई सम्मान कर रहा है उस समय उसको त्याग देना की नहीं ये क्योंकि उस समय जग गया उनके अंदर संस्कार जग गया बहनी तो ईश्वर को प्राप्त करना है तो वह त्याग दिया उस चीज उस सम्मान को नहीं लिया अपने मन में तो इसको कहेंगे ईश्वर परिधान समझ गया जी हां ईश्वर प्रिधान इतना सूक्ष्म है कभी कभी क्या होता है हर व्यक्ति के साथ होता है जैसे मान लीजिए कि अब ऐसा भी है कि यदि कोई हमारा सम्मान कर रहा है अब सम्मान कर रहा है अब सम्मान कर रहा है तो हम उस सम्मान को प्राप्त नहीं कर रहे हैं अब उस सम्मान को प्राप्त नहीं कर रहे हैं परंतु मन में ये भावना है कि भाई सम्मान को प्राप्त नहीं कर रहे हैं और मन में भावना है कि लोग इससे ये समझेंगे कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ अच्छा। वो यदि पैसा किसी ने दिया और उसको त्याग दिया उसको छोड़ दिया परंतु मन में कहीं न कहीं संस्कार है कहीं न कहीं है किसी को न कि मैं जो ये पैसा त्याग दिया हूँ मैं जो दूसरे को दिखाने के लिए दूसरे को दिखाने के लिए कि भाई ये मुझे लोग बहुत ज्यादा त्यागी कहे हा? कभी कभी होता है जी, कभी कभी नहीं, ये हाँ जी नहीं? नहीं आप ठीक कह रहे हैं मन में फिर भी भावना थोड़ी सी रह जाती है की लोग मुझे हाँ लोग मुझे त्यागी कहेंगे ऐसी यदि भावना होती है कभी कभी होता है की जैसे मान लीजिए दोस्ती दोस्ती में या इस तरीके का होता है आप डॉक्टर हैं आपके पास कोई गया अब भाई पैसा कितना लोगे आपने छोडो जी पैसा क्या लेना है इस तरीके की भावना अब उस समय आप दो स्थिति हो सकती है एक तो हो सकती है कि भाई अपने कर्तव्य ठीक है हमारे दोस्त हैं इनका हमने सेवा कर दिया एक आवश्यक है उनका सेवा कर दिया परंतु यदि उसमें मन में भावना ये रही उसमें यदि भावना ये रहेगी कि ये होता है हमारे जीवन में भी हुआ है होता है और आपके जीवन में सब व्यक्ति के जीवन में होता है कि वो यदि आपने थोड़ा सा त्याग किया और धन का त्याग किया किसी चीज का त्याग किया यश का त्याग किया सम्मान का त्याग किया और वो इसलिए त्याग किया कि उससे और अधिक हमें धन की प्राप्ति हो इस अपेक्षा से धन मिले या न मिले परंतु इस अपेक्षा से कि भाई हम इस थोड़ा से त्याग दे रहे हैं परंतु मन में भावना है कि इससे हमें अधिक से अधिक धन प्राप्त करना है या अधिक से अधिक यश प्राप्त करना है यदि प्राप्ति करना है या सम्मान तो एक बड़ा सा यश इससे प्राप्त करना है इस तरीके की यदि भावना बनती है तो वह सकाम कर्म हो गया ऐसी इसके लिए वैसे यदि क्रिया होती है मन में या शरीर से क्रिया होती है तो सकाम कर्म हो गया तो उस सभी को त्यागना कभी भी मन में इस तरीके की भावना चाहे वह छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो उसको त्यागना यदि मान लीजिए कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि हम जो है खुद अपनी बढ़ाई अपने करने, करने लग जाते हैं अपनी स्तुति अपने करने लग जाते हैं तो अपनी स्तुति अपने करने लग जाते हैं और उसमें अपने आप को देखना है कि क्या ये जो मैं कर रहा हूं उससे मेरे अंदर में खुद की तो ऐसी लालसा नहीं है ऐसी भावना नहीं है कि मेरा यश हो मेरे यश को लोग जाने मुझे लोग अच्छे कहे या इस तरीके की तो वह फिर सकाम कर्म हो जाएगा इसलिए निष्काम बता रहे ईश्वर अपने ध्यान आत्मा यदि योग करना है तो योग करने के लिए इन सभी को जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज सबको छोड़ना पड़ेगा निधान करना पड़ेगा इसलिए तत्फल वा बोल रहे हैं कि तत्फल सन्यास बोल रहे हैं कि उसका जो फल है क्रिया जो भी क्रियाएं कर रहे हैं एक्शन कर रहे हैं उसका जो फल मिलेगा उसको जो हमने त्याग दिया मन में इस तरीके की कोई भावना नहीं आई जो भी हमने पीछे व्याख्या किया कि छोटे को इसलिए त्यागा कि बड़े को प्राप्त करना है या इसलिए इसलिए हमने त्यागा कि लोग मुझे अच्छे कहे कि ये बहुत बड़ा त्यागी है तपस्वी है इत्यादि ये सब मन में भावना नहीं होनी चाहिए सामान्य रूप से यदि कोई सम्मान कर रहा है नहीं लेना है नहीं सम्मान लेना है परंतु उसमें मन में कोई ऐसी भावना नहीं तो इसीलिए तो उसका नाम ईश्वर प्रनिधान है तो ये तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रनिधान ये साधारण जनता के लिए है साधारण मनुष्य के लिए है तपस्या सुख दुख का सहन करें यदि एक अच्छे कार्य करने में जो परेशानी आएगी परतु तो उसको सहन करें क्योंकि उद्देश्य है कि हमें प्रभु को प्राप्त करना ये उद्देश्य है कि हमारा वहां अच्छी उतने महान गोल को प्राप्त करना है तो उसमें जो तप कठिनाई आएगी सहन कीजिए परंतु मन में प्रसन्नता रखिए प्रसन्नता होगी तो ये जो है तप ऐसे स्वाध्याय और ईश्वर परिधान ये क्रिया योग है इस क्रिया योग के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं योग कर सकते हैं आगे करें है कि भाई क्रिया योग से होता क्या है बेनिफिट क्या होता है तो इसमें अवतरण क्या में कहते हैं महर्षि वे जी की सौ क्रिया योग वह जो क्रिया योग है वह जो क्रिया योग है वह किस लिए बोलते समाधि भावनाथ क्लेश अनुकरणार्थ अगर तप स्वाध्याय और ईश्वर पर निधान ये क्रिया योग समाधि की भावना के लिए सिद्धि के लिए है मान इसका प्रयोजन क्रिया अर्थ मान प्रयोजन समाधि भावना समाधे भावना अर्थ प्रयोजनम यने क्रिया का जो क्रिया योग का जो प्रयोजन है वह समाधि की सिद्धि है भावना माने सिद्धि भावना मने उत्पादना मैने समाधि की उत्पत्ति के लिए समाधि की सिद्धि के लिए क्रिया योग है इससे समाधि की उत्पत्ति होती है समाधि की सिद्धि होती है और और क्या होता है क्लेश तनु क्लेशों को का क्लेशों को तनु करना प्रयोजन है इस क्रियायोग का अर्थात यह क्रिया योग तपह स्वाध्याय और ईश्वर निधान ये क्लेशों को शिथिल करता है तो शिथिल करने के लिए ये क्रिया योग है अविद्यास्मिता रागवेश अभनिवेद जो आगे बताएगा इन क्लेशों को तनु करने के लिए छोटा करने के लिए छीलने के लिए शिथिल करने के लिए कमजोर करने के लिए अर्ध धीरे समाप्त करने ये जो है क्रिया योग होता है क्रिया योग किया जाता है समझ गया जी हाँ जी आगे करें, रहे हैं सौ ही आसेव्य मान समाधि भावयती में? बोलते स ही वह जो क्रिया योग है सही आ सब्य से सेवन आ आ मन पूर्णतः आ का मतलब क्या है जी पूर्णतः पूर्णतः आ मन समंता चारों ओर से सेवन किया जाता हुआ सब्य से सेव्य सेवन किए जाने वाला सेवन के योग्य सेव्य माने सेवन के योग्य सेवन के योग्य होता हुआ वह क्रिया योग समाधि भावयती समाधि को उत्पन्न करता है समाधि को सिद्ध करता है समाधि की प्राप्ति कराता है समझ गया जी हाँ जी करें आसभ्य मान उसको तो सौ ही आस्य मान समाधि भावयती यह जो क्रिया योग है आसमान जो क्रिया योग है सेवन किया जाने वाला जो योग है जो व्यक्ति इसका सेवन करता है तप स्वाद्यामान क्रिया योग समाधि की उत्पत्ति करता है समाधि को सिद्ध करता है और क्या कहता है क्लेशांश प्र तनु करोती और क्लेशों को प्रत अनु करोती केवल तनु नहीं करता छोटा नहीं तनु मैने छोटा करना हनु मैने शिथिल करना कमजोर करना केवल शिथिल नहीं करता प्र करोति माने की प्रकृष्ट रूप से अच्छी प्रकृष्ट तया अच्छी तरीके से वो तनु करता है यदि तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रनिधान ये जब हम करते हैं तो ये अच्छी तरीके से क्लेशों को क्षीण करता है कमजोर करता है शिथिल करता है छोटा कर देता है कमजोर कर देता है समझ गया है? हां जी और आगे करें कि प्रतनुकृतान कलेषान प्रसंख्या दग्ध बीज कलपान अप्रसव करिष्यति इति और, और बोलते प्रतनुकृतान क्लेशान मने प्रतनुकृत मने अच्छी तरीके से शिथिल किया हुआ जो कि शिथिल शिथिल किए गए जो क्लेश हैं शिथिल किया हुआ किए हुए क्लेशों को मैंने अच्छी तरीके से शिथिल किए हुए क्लेशों को प्रसंख्यान अग्नि ना प्रसंख्यान रूपी अग्नि के द्वारा प्रसंख्यान मान विवेक ख्याति तो प्रसंख्यान रूपी अग्नि के द्वारा ज्ञान रूपी प्रकृष रूप से जो ज्याग है उस प्रसंख्यान रूपी अग्नि के द्वारा प्रकृष्ट रूप से ज्ञान रूपी प्रकृष्ट ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा विवेक ख्याति के द्वारा ख्याति बने ज्ञान उस विवेक ख्याति के द्वारा दग्ध बीज कल्पम दग्ध बीज के समान कल्प बने समान मतलब क्या होता है जी समान ऐसे चना है चना को आप यदि भून दिए आप भून करके या उबाल करके उनके अंदर से जो बीज बना है उस बीज को पना को नष्ट कर दीजिए, कर दिए उत्पन्न होने का जो उसके अंदर सामर्थ्य है उस सामर्थ को नष्ट कर दीजिए, तो क्या उस चना इत्यादि जो बीज है उसको मिट्टी में डालेंगे तो उत्पन्न हो जाएगा ना, हाँ जी नहीं होगा तो नहीं हुआ ना तो so, इसलिए बोले दग्ध बीज कल्पान मैंने जिस का बीज दग्ध हो गया है तो दग्ध बीज कल्प के समान जिस पदार्थ के जो बीज हैं दग्ध बीज के समान दग्ध हुए बीज के समान जले हुए बीज ऐसा जिसका नहीं यहाँ पर से जले हुए बीज के समान जले हुए बीज के समान अप्रसब धर्मिण समान ये अप्रसब धर्मिण कर मने ये जो स्वा तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रनिधान रूपी जो क्रिया योग है इस क्रिया योग को करने वाला व्यक्ति इसमें अध्यार करिष्यति जो है इसका कर्ता जो है क्षति का करता इसमें छिपा हुआ है वह उस तपस्या करने वाला व्यक्ति तपस्या तपस्या करने वाला व्यक्ति स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति और ईश्वर प्रणिधान करने वाला जो व्यक्ति है वह जो साधक है वह साधक करता है जो कि इसके अंदर छिपा हुआ है तो वह साधक जो है जब स्वाध्या के द्वारा क्लेश को प्रतनु करता है तो प्रतनु कृत मन क्षीण किए हुए क्लेशों को अप्रसब धर्मी, धर्मी करता है करेगा वह अप्रसब करेगा तो प्रत क्लेशान प्रत क्लेशों को प्रसंख्यान रूपी अग्नि के द्वारा प्रसंख्यान रूपी रूपी अग्नि अग्नि के के द्वारा विवेक हुआ साधक जो है प्रतनुकृत क्लेशों को अर्थात क्षीण किए हुए क्षीण हुआ क्षीण किए हुए क्लेशों को बीज के समान अप्रसब धर्मी धर, धर्मिना न मैंने अप्रसब धर्मी वाला अप्रसब धर्म वाला करेगा इस प्रकार मैंने काने का अभिप्राय है कि जैसे जी बीज को जब जला दिया जाता है तो जला हुआ बीज के अंदर प्रसव होने का सामर्थ्य नहीं होता वह उत्पन्न होने का सामर्थ्य नहीं होता ऐसे ही साधक जो है जब प्रसंख्यान रूपी अग्नि के द्वारा विवेक ख्याति के द्वारा प्रकृष्ट ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा उन छीन किए हुए क्लेशों को धर्मी वाला बनाएगा परिस्थिति मतलब है कि बनाएगा करेगा उत्पन्न करेगा तो माने अप्रसब मतलब ये है कि अब वह जो ये जो तनु जो क्लेश है फिर इसके अंदर वह उत्पन्न होने का सामर्थ्य उसमें नहीं होगा उसमें सामर्थ वह उत्पन्न होने का सामर्थ्य नहीं होता है जी हाँ। तो तेसाम तनुकरणात और उन क्लेशों के तनुकरण करने से शिथिल करने से पुनः क्लेश ही अपरा मृष्ट सत्व पुरुषान्यता ही सूक्ष्म प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रति प्रसावा प्रति प्रसवाय बोल रहे हैं कि क्लेशों के तनु करने से जब क्लेशों का साधक ने तनु किया तो क्लेशों का तनु करने से उन क्लेशों से रहित अपरा क्लेशों से रहित सत्व पुरुष के भेद का ज्ञान वाले सत्य पुरुष के भेद से सत पुरुष के भेद के ज्ञान माने अगर विवेक ख्याति सत्य पुरुष की अन्यता ख्याति तो विवेक ख्याति है ना जी हाँ जी तो सत्य पुरुष के भेद जो है ये आत्मा अलग है बुद्धि अलग है तो सत्य पुरुष के भेद के ज्ञान वाला जो सूक्ष्म प्रज्ञा है सूक्ष्म प्रज्ञा कौन सी प्रज्ञा है जी पीछे क्या पढ़ के आए थे समाधिपाद में सबसे सूक्ष्म प्रज्ञा क्या है जिसमें सत्य सत्य ही अर्थ का धारण की प्राप्ति होती है वह है भरा प्रज्ञा हां तो कौन सी प्रज्ञा जी जी भरा प्रज्ञा सबसे ऊपर की वही है भरा प्रज्ञा जो है एकदम सूक्ष्म प्रज्ञा है तो तो जब क्लेशों का तनुकरण हो जाता है क्लेश जब क्षीण हो जाते हैं तो क्लेशों के तनुकरण करने से पुनः क्या है क्लेशों से रहित सत पुरुष की भेद के ज्ञान वाले सत पुरुष की अन्यता ख्याति वाले जो रितंभरा प्रज्ञा है वह रितंभरा प्रज्ञा समाप्ताधिकारा है समाप्ताधिकारा माने जिसका अधिकार समाप्त हो गया जिसका अधिकार समाप्त हो गया है तो समाप्ता अधिकारा प्रज्ञा समाप्त है अधिकार जिस प्रज्ञा के जिस प्रज्ञा का अधिकार समाप्त हो गया अधिकार मतलब क्या हुआ जी वही प्रज्ञा मैंने चित्त का अधिकार क्या है प्रज्ञा का अधिकार क्या है भूगौर अपवर्ग भूगर्भ अपवर्ग तो यहाँ पर तमरा प्रज्ञा का जो अधिकार क्या होगा अपवर्ग दिलाना होगा तो अब वह रितंबरा प्रज्ञा जब ही उसका माने क्लेश तनुकरण हो गया और अविध्या रितम्बरा प्रज्ञा के अंदर यह सब रितंबरा प्रज्ञा का विशेषण है मैंने क्लेशों से रहित जो रितंबरा प्रज्ञा जब हो गया, और हो गया है और तो जब भी रितंबरा प्रज्ञा हुई तो सत्य पुरुष की अन्यता ख्याति हो गई है तो सत्य पुरुष के अन्यता मान भिन्नता के ज्ञान वाले जो रितंभरा प्रज्ञा है ज्ञान वाले जो रितम्भरा प्रज्ञा है उस प्रज्ञा का अब अधिकार समाप्त हो गया है क्योंकि वह रितंभरा प्रज्ञा अब जो वस्तु जैसा है उसको प्राप्त कराने में समर्थ हो गया अब वह उससे आगे नहीं हुआ उसका अधिकार समाप्त हो गया तो जब अधिकार समाप्त हो गया तो समाप्त अधिकार वाले जो रितंभरा प्रज्ञा है सूक्ष्म प्रज्ञा है प्रति प्रसवाय कल्प्य प्रसव कहते हैं उत्पन्न करने के लिए और प्रति प्रसव माने उत्पन्न से विपरीत मने प्रलय प्रति प्रसव प्रसव के उल्टा अद के लिए वह प्रज्ञा अनुत्प के लिए समर्थ होगा अर्थात फिर वह प्रलय को प्राप्त हो जाएगा बने प्र, मैने प्रलय प्रलय को प्राप्त प्रलय को प्राप्त प्राप्ति के लिए समर्थ होगा माने प्रति का मतलब कि प्रलय की प्राप्ति ये प्रसव माने प्रलय उसका उल्टा अनुत्पन्न तो प्रति के लिए समर्थ होगा अर्थात वह प्रलय को अपने कारण में जाकर के लीन हो जाएगा तो ये बोलते प्रज्ञा समाप्त अधिकारा प्रति प्रसव के लिए कल्पित होंगे ये इसमें कहा समझ गए जी हाँ जी थोड़ा तो और विचार कीजिएगा समय हो गया है तो थो थोड़ा विचार थो थो करना पड़ेगा तो आ, इसमें इस कि विचार कीजिएगा कल और इस पर हम चर्चा कर देंगे पढ़ा देंगे मंत्र पाठ करें हाँ जी ओम पूर्ण मदन पूर्णस्य पूर्ण ओम शांति शांति शांति शांति आपको मेरी ईमेल मिल गई ना जी जी मिल गई है मिल गई है जी अच्छा मिल गई है और हम जो है होगा तो आज दोपहर में कभी मैं आपको कॉल करूंगा आज क्या पढ़ना है अच्छा, अच्छा मैं एक पैराग्राफ और पढ़ लूंगा ठीक है अच्छा जी तो लगभग अगर चार बजे करे तो अच्छा रहेगा मेरे चार बजे हाँ तीन चार है? बजे तो ठीक रहेगा ठीक है यहाँ का तीन चार बजे क्यों का तीन चार बजे नहीं मेरे आप मेरा बजे लगभग तो ठीक है तो इसका, तो मैं इसका तो कि यहाँ पर छह बजे हाँ पाँच या छह बजे आप जब आपको तो ठीक हो जाएगा छह बजे तो पाँच बजे हालांकि मैं बेस्ट हो जाऊंगा तो कोई अच्छा, आ जाएगा आज आता है अच्छा तो कितने बजे आप ठीक होंगे छह बजे यहाँ का तो चार बजे से तो मैं फिर उसके तो उसके बाद तो पांच बजे से लेकर के रात्रि में दस बजे तक मैं पढ़ाता हूँ फिर पढ़ाऊंगा उसके बीच अच्छा में अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आज आपका पढ़ाने का काम अच्छा तो चार बजे ठीक है आपके मैं एक बजे तैयार रहूंगा हाँ ठीक है मैं चार बजे करूँगा ठीक है अच्छा जी ठीक है अच्छा अच्छा जी नमस्ते नमस्ते